सम्राट अशोक प्राचीन भारतीय कथा अध्याय भारत दो सौ बासठ ईसा इशा, पूर्व मैं महान राजा अशोक का एक योद्धा हूँ लेकिन मैं कोई साधारण योद्धा नहीं था मैं दुनिया का सबसे महान योद्धा बनने की राह पर था मैं सिर्फ एक लड़का था लेकिन सम्राट अशोक ने अपनी सेना के कई अन्य योद्धाओं के बीच मुझे देखा और चुना सम्राट अशोक हर दिन हमारी फौज को कतारों में से फौज की कतारों में से गुजरते थे वो हमारा निरीक्षण करते थे वे अक्सर मुझसे बातें करते थे आज का दिन कोई बहुत अलग नहीं था तुंगर, सम्राट अशोक ने मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा तुम निडर और साहसी लगते हो तुम में एक महान योद्धा बनने की योग, योग्यता है दूसरे युवा योद्धाओं ने मुझे ईर्षा से देखा क्या किया था मैं राज्य का सबसे अच्छा योद्धा था वे कभी भी मेरी महानता की बराबरी नहीं कर सकते थे मैं आपके लिए जरूर लड़ूंगा सम्राट मैंने सम्राट अशोक से कहा लेकिन मुझे पता था कि यह सच नहीं था मैं सम्राट अशोक के लिए लड़ाई नहीं लड़ता मैं खुद के गौरव के लिए लड़ता मेरा सबसे बड़ा सपना था मगध राज्य में सबसे कम उम्र का जनरल यानी सेनापति बनना सम्राट अशोक के जाने के बाद एक युवा योद्धा नंदी मेरे पास आया सम्राट अशोक का ध्यान आकर्षित करने के लिए तुमने क्या किया उसने पूछा नंदी मुझे प्रशंसा की निगाह से देखता था और अक्सर मेरे पीछे पीछे चलता था वो भी मेरे जैसा ही बनना चाहता था लेकिन शायद वो संभव नहीं था मैं उसे अपनी कहानी बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं अपनी तलवार सीधा करके अपने सोने की बेल्ट को कसता था मैंने अपने ढाल में अपने चेहरे को मैं अपने ढाल में अपने चेहरे को निहारता था मैं खुद को एक सुंदर सासि लड़के जैसा देखता था कई अन्य लड़के मेरे पास इकट्ठे हो जाते थे वे अचरज करते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है नंदी ने हट किया हमें यह बताओ कि सम्राट अशोक ने तुम्हें युद्ध में अपने बगल में सवारी करने के लिए क्यों चुना हमें वो कहानी सुनाओ मैं उसे अपनी कहानी सुनाता था सच में वो एक अद्भुत कहानी थी भले उसके कुछ हिस्से झूठे थे मैंने कई बार सम्राट अशोक को मौत से बचाया मैंने शुरू किया एक बार वो अकेले पेड़ों के बीच में से जा रहे थे वो गहरे सोच में डूबे थे उन्होंने बाघ को उछलते हुए नहीं देखा लेकिन मैंने उस बाघ को देखा मैंने तुरंत अपना भाला उठाया मैं कुछ देर रुका क्या वो वो तीर था? मैंने वो कहानी का। मैं अपनी में, मैं अपने से मिलने जा रहा हूं मैं चाहता हूं तुमसे मेरे साथ चलो तुम एक स्मार्ट लड़के हो तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो मैं एक लड़का नहीं हूँ मैं एक योद्धा हूँ मैंने अपनी टूटी को गर्व से ऊपर उठाया दूसरे लड़के हैरान थे उनमें से किसी में भी महान अशोक से बात करने की हिम्मत तक नहीं थी सम्राट अशोक कुछ नाराज हुए ठीक है योद्धा उन्होंने अपनी नाराजगी जताई लेकिन मैं चिंतित हुआ मैं उसके पीछे पीछे उनके तंबू में गया मैं एक युद्ध लड़ने जा रहा हूं सम्राट अशोक ने फौजी जनरलों से कहा हम कलिंग पर विजय हासिल करेंगे इससे फौजी जनरल हैरत में पड़ गए लेकिन कलिंग एक बहुत शक्तिशाली राज्य है उस पर आक्रमण में बहुत से लोग मारे जाएंगे ने अपनी चिंता जताई सम्राट अशोक उन पर जो कोई भी मेरा साथ नहीं देगा उसे हाथियों को हाथियों से कुचल दिया जाएगा लेकिन सम्राट अशोक हाथी शाकाहारी होते वे मांस नहीं खाते तालिक ने जवाब दिया मैंने अपनी तलवार पर अपना हाथ रखा और तालिक को घूरा क्या मैं उन्हें मार डालू या फिर उसे हाथियों के पास ले जाऊं महाराज मैंने पूछा जनरल मैं मैं और बहादुर हूं जनरलों की हंसी को नजरअंदाज करने की कोशिश की उन्हें लगा कि मैं सिर्फ एक लड़का हूँ लेकिन वो उनकी गलत थी वे जल्द ही देखेंगे जल्दी मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं उन सभी से महान जनरल हूँ अध्याय दो अछूत हमारी सेना दक्षिण के रास्ते कलिंग की ओर चल पड़ी हमारी सेना के घोड़ों के खुरो से जमीन हिलने लगी सम्राट अशोक सेना के आगे एक हाथी पर सवार थे दूसरे युवा योद्धा एकदम पीछे थे लेकिन मैं सम्राट अशोक और नंदी की निहारती थी हमें अन्य राज्यों से क्यों लड़ना चाहिए जनरल तालिक ने पूछा मेरे दादा चंद्रगुप्त ने कई राज्यों को जीता था और मैं भी वैसा ही करूँगा सम्राट अशोक ने उत्तर दिया चंद्रगुप्त मगध के सबसे बड़े सम्राट थे मैंने कहा वो मुझे पता है जनरल ने कहा एक छोटे लड़के को मुझे वो ज्ञान देने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे लग रहा था कि वे झूठ बोल रहे थे भले ही मैं एक छोटा लड़का था फिर भी मैं तालिक से ज़्यादा जानता था और मैं बड़ा होकर उनसे कहीं ज्यादा बेहतर जनरल बनूंगा वो लड़का बहुत कुछ जानता है जनरल तालिक ने हंसते हुए कहा वो लड़का आपको कहाँ मिला सम्राट अशोक एक समझदार बच्चे को लड़ाई में ले जाना अच्छा होगा सम्राट अशोक ने कहा मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि उनके युवा सैनिकों ने उन्हें कई राज्य जीतने में मदद की थी आपको अपनी तुलना चंद्रगुप्त से नहीं करनी चाहिए मैंने सम्राट अशोक से कहा आप उनसे कहीं बेहतर राजा हैं मुझे लगा कि मैंने सम्राट की तारीफ की थी लेकिन सम्राट अशोक प्रसन्न नहीं दिखे तुंगर मेरे दादाजी के बारे में बोलते समय पहले जरा सोचा करो मुझे माफ़ करें सम्राट अशोक फिर सम्राट अशोक ने पीछे घूमकर देखा तुम्हारे मित्र वेद और नंदी कहाँ हैं उन्हें मेरे पास लाओ वे मेरे दोस्त नहीं है और वे लड़के आपके लायक नहीं हैं जैसा मैं तुमसे कहूँ वैसा ही करो सम्राट अशोक चिल्लाए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था यदि मैं एक जनरल बनना चाहता था तो मुझे सबसे पहले आज्ञा पालन करना सीखना होगा रास्ते में हमें देखने के लिए तमाम गांववासी वैसे इकट्ठा हुए थे मैंने उनकी ओर हाथ लहराया एक छोटा लड़का और उसके पिताजी अन्य ग्रामीणों से कुछ दूर खड़े थे मैंने जल्दी से उनसे अपनी निगाह हटा ली वो लड़का और उसका पिता अछूत थे यानी वे बहिष्कृत थे मैं हिंदू धर्म का पालन करता था हिंदुओं का मानना है कि लोग जातियों या वर्गों में पैदा होते हैं वर्ण व्यवस्था में अछूत इतने नीचे थे कि उनकी कोई जाति नहीं थी उन्हें छूने या देखने भर से आप अशुद्ध हो सकते थे मैं काँपने लगा काश मैं उन्हें नहीं मैंने उन्हें नहीं देखा होता वे मेरी किस्मत खराब कर सकते थे मैं वेद और नंदी के पास गया सम्राट अशोक चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें। मैंने अनिक्षा से कहा वेद ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो अशोक के बुलावे की उम्मीद ही कर रहा था लेकिन नंदी इतना हैरान हुआ कि वो गिरते गिरते बचा। हमारे पास आते ही सम्राट अशोक ने हमारी ओर रुख किया वेद क्या तुम लड़ाई से डरते हो वेद ने अपनी छाती फुलाई नहीं उसने जवाब दिया तुम क्या तुम लड़ाई से डरते हो मैंने भी अपना सीना फुलाया और वेद से ऊँचा होकर कहा नहीं नंदी क्या तुम लड़ाई से डरते हो नंदी ने हमें देखा और फिर अशोक की ओर देखा फिर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली हाँ उसने स्वीकार किया सम्राट अशोक मुस्कुराए और उस उन्होंने नंदी की पीठ को थपथपाया बहुत अच्छी बात डर एक सच्चे योद्धा की निशानी है नंदी तुम मेरे साथ युद्ध में चलना लेकिन आपने तो कहा था कि एक योद्धा को निडर होना चाहिए मैं गिर मैंने अपना मन बदला है अब तुंगर और वेद तुम दोनों वापस दूसरे लड़कों के पास जाओ जब हम वापस लौटे तो दूसरे युवा सैनिकों ने हमारा मजाक उड़ाया बेचारा तुंगर। अब वो सम्राट अशोक का छोटा जनरल नहीं रहा मैंने उनकी उपेक्षा की वे हमेशा जैसे ही, वे हमेशा जैसे ही ईर्षा कर रहे थे एक दिन मैं जनरल जरूर बनूंगा तब उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी लेकिन अब मैं गुस्से और उलझन में था सम्राट अशोक ने अपना मन क्यों बदला अछूत क्या वो सच था क्या मेरे दुर्भाग्य का कारण थे अध्याय तीन युद्ध में खतरा कई दिनों के बाद हम कलिंग पहुंचे उनके सैनिक हमारे लिए पहले से तैयार थे उन्होंने कड़ी मेहनत की और युद्ध कई हफ्तों तक चला कलिंग में आने के बाद से मैंने सम्राट अशोक के नंदी को नहीं देखा सम्राट अशोक ने मुझे बहादुरी से लड़ते हुए भी नहीं देखा था तुमने बहादुरी के क्या क्या काम किए एक रात वेद ने मुझसे पूछा लड़ाई अब धीमी हो गई थी और हम लोग अपने शिविर में आराम कर रहे थे मैंने क्या किया मैंने तेजी से सोचा मैंने कलिंग के दो सैनिकों को एक दूसरे से लड़वाया मैंने कहा वे दोनों मेरी ओर लपके लेकिन मैं झट से हट गया फिर उनकी तलवार एक दूसरे से जाकर टक फिर क्या हुआ एक लड़के ने पूछा मैं कहानियां गढ़ने में काफी माहिर था लेकिन आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे नहीं पता मैं भाग गया मैंने कहा तुम भाग गए वेद से पूछा एक जनरल कभी भागता नहीं है अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई लड़ाई धीमी हो गई मैं खुद को थका मुआ महसूस कर रहा था मुझे युद्ध के मैदान से दूर एक शांति शांत झाड़ी मिली मैंने अपनी ढाल से सिर रखा और फिर सो गया लेकिन जल्दी मैं चिल्लाकर जाग उठा मदद करो आवाज जानी पहचानी थी नंदी मैं उछलते हुए चिल्लाया मैंने उससे पास की पहाड़ी पर मुंह के बल पड़े हुए देखा फिचलन और कीचड़ उसे चट्टान के किनारे की ओर खींच रही थी नंदी उठो मैं चिल्लाया मैं नहीं उठ सकता उसने कहा उसकी तरफ दौड़ते हुए मैंने देखा कि वो क्यों हिल नहीं सकता था वो एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े हुए था वो बच्चा चट्टान के कगार से नीचे लटका था लड़का अपने पैर फट फड़, फड़फड़ा रहा था वो हमें भयपीत निगाहों से देख रहा था उसका चेहरा मुझे परिचित लगा मैंने उसे पहले कहीं देखा था हमारी मदद करो तुमगर नंदी ने विनती की तुम बहादुर और ताकतवर हो मैं दौड़ता हुआ नंदी के पास गया नंदी ने लड़के का एक हाथ पकड़ा और मैंने उसका दूसरा हाथ पकड़ा हमने मिलकर उसे ऊपर खींचा सन गए थे खड़े होकर अपना मेला चेहरा पोछा धन्यवाद उसने वहां से भागते हुए कहा रुको मैंने कहा नंदी ने मेरी माँ खींच बाह खी तुमने वो सुना पीछे की ओर देखकर फुसफुसाया। हमारे पीछे झाड़ियों में से सरसर की आवाज आ रही थी मैंने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था वहां सिर्फ बारिश है मैंने कहा और फिर मैं वापस लड़की की ओर मुड़ा नंदी ने फिर से मेरी बाह पर हाथ फेरा चलो चलते हैं ऐसा लगा जैसे नंदी उस लड़के के पास नहीं रहना चाहता था अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस बच्चे को कहाँ देखा था सेना के गुजरते समय वो सड़क के पास खड़ा था उसने हमारा पीछा करने का फैसला किया होगा वो एक अछूत था समाज से बहिष्कृत क्योंकि मैंने उसे छुआ इसलिए मैं हमेशा के लिए अशुद्ध रहूंगा अध्याय चार जलता हुआ शहर तुम्हें पता था शिविर की ओर वापस जाते हुए मैंने नंदी पर आरोप लगाया। नंदी ने सर हिलाया मैं उसे गिरने नहीं दे सकता था वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था पर वो एक अछूत था नंदी ने तर्क दिया उसमें उसकी क्या गलती है कि वो अछूत पैदा हुआ अछूत लोग इसलिए समाज से बहिष्कृत होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होता है वे गंदे होते हैं और अब हम भी गंदे हैं फिर हम शिविर में पहुंचे हम देख सकते थे कि पूरा कलिंग शहर जल रहा था सब तरह धुआं उठ रहा था हवा में चीखने चिल्लाने की आवाजें थी कलिंग ने आत्मसमर्पण कर दिया था जब हम शिविर में पहुंचे तो वेद मुस्कुरा रहा था लेकिन वो कलिंग जीतने से खुश नहीं था उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानना चाहता था झाड़ी वाली आवाज क्या वेद ने हमें उस अछूत के साथ देखा था जब हम उसके पास से गुजरे तो पीछे की ओर कूद गए जैसे वो हमें छूने से बचना चाहता हो तुमगर वेद कहा तुम बहुत बहादुर और इतने सुंदर हुआ करते थे तुम सम्राट अशोक के महान जनरल होने जा रहे थे लेकिन अब तुम अशुद्ध हो मैंने उसकी तरफ देखा मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैंने झूठ बोला और तुम कभी भी जनरल नहीं बनोगे क्योंकि तुमने कुछ भी असाधारण नहीं किया है कम से कम मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है वेद मैंने नंदी पर एक नजर डाली जो चिंतित नहीं लग रहा था लेकिन वो मगध की सबसे कम उम्र वाला जनरल भी नहीं बनना चाहता था फिर मैं पहाड़ी के किनारे पर गया और मैंने नीचे जलते हुए शहर को देखा दुश्मन के हजारों सैनिक मारे गए थे हजारों लोगों को कैदियों के रूप में दूर ले जाया जा रहा था मुझे बड़ा अभिमान महसूस हुआ सम्राट अशोक और हमारी बहादुर सेना के कारण हमने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी फिर मुझे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी नंदी मेरे पीछे था जलते शहर को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मूर्ख नंदी मैंने डांटा हमने अपना मिशन पूरा किया है हमने कलिंग को जीता है फिर तुम रो क्यों रहे हो मेरी आंखों में धुआं घुस गया उसने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा आज सम्राट अशोक उसे उस समय देखते उन्हें पता चलता है कि उनके साथ किसे सवारी उनके साथ किसे सवारी करनी चाहिए फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि कौन जनरल बनने के काबिल था कम से कम वो रोंदू नंदी तो नहीं नीचे सम्राट अशोक नष्ट हुए शहर में घूम रहे थे उन्होंने अपने चारों ओर जलती हुई इमारतों को देखा मैं पहाड़ी से नीचे उतरकर सम्राट अशोक के पास पहुंचा नंदी मेरे पीछे पीछे था वह एक वफादार छोटे पिल्ले की तरह भागो मैंने उसे कहा लेकिन वह मेरे पीछे पहाड़ी के नीचे उतरता रहा फिर मैं सम्राट अशोक के पास पहुंचा सम्राट अशोक क्या आपने देखा हमने कलिंग को जीत लिया है सम्राट अशोक एक अशोक एकदम चुप थे उन्होंने धूधू जलती इमारतों को देखा और उन्होंने वहां पर लोगों पतियों और बेटों को मरते हुए देखा उन्होंने पूरे शहर का मुआइना किया उनकी आंखों में शहर का धुआं और विनाश झलक रहा था यह मैंने क्या किया सम्राट अशोक ने खुशबुसाया अब आप और भी बड़े राजा बने हैं मैंने कहा सम्राट अशोक ने अपना सिर हिलाया उसकी उनकी आंखें दुख से झूक गई उन्होंने हाथों से अपने सिर को पकड़ा मैंने ये क्या किया वो बना सकता मैंने कहा लेकिन मुझे अपने कहे पर यकीन नहीं हो रहा था जब हम पहाड़ी पर वापस चढ़े तब मैंने देखा कि वेद हमें घूर रहा था हमें अपनी लड़ाई की कहानियां सुना तुंगर वेद ने कहा उसकी आंखें चमक उठी अपनी बहादुरी का कोई कर्तव्य सुनाओ मुझे सिर्फ वही किस्सा याद आया जब मैंने नंदी और उस छोटे लड़के की जान बचाई थी क्या मैं बहादुर नहीं था भले ही अजकूत मेरी मदद के काबिल नहीं था लेकिन मेरी वजह से वो जिंदा तो बच गया मैंने सम्राट अशोक को भी बचाया मैंने घमंड से कहा इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता शब्द मेरे मुँह से निकल गए वो कीचड़ में फंस गए थे एक चट्टान के कगार पर और नीचे की ओर फिसल रहे थे और फिर मैं उसकी मदद के लिए फिर मैं उनकी मदद के लिए दौड़ा नंदी ने टोकते हुए कहा लेकिन मैं भी कीचड़ में फिसल गया बस तभी तुंगर दिखाई दिया नंदी ने मेरी ओर देखा वो मेरी तारीफ करने की कोशिश कर रहा था मुझे यकीन नहीं हुआ ईमानदार नंदी अबो भी मेरी तरह ही लेटा हुआ था यह मैंने क्या किया सम्राट अशोक के यह शब्द मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहे थे मैंने उन दोनों को कीचड़ से बाहर निकाला यह कहानी का अंत है मैंने कहा क्या पक्की तौर पर कह सकते हैं कि आपने सम्राट अशोक को बचाया था वेद ने पूछा मैं अपने राजा को भला कैसे भूल सकता था उन्हीं के लिए तो मैं जीता हूँ वेद ने अपना सिर हिलाया तुमने अपना पूरा जीवन सम्राट अशोक के लिए जिया है फिर तुम अपने दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करते हो क्यों करते हो वेद ने नंदी की को इशारा किया मेरा कोई दोस्त नहीं है मैंने पूछा मैंने कहा मेरा केवल एक छोटा पिल्ला है जो हर समय मेरे पीछे पीछे चलता है मैंने नंदी को लगी चोट को नजरअंदाज करने की कोशिश की कलिंग को हराने के बाद सम्राट अशोक अब पुराने अशोक नहीं रहे नहीं रहे हम मगध में महल में लौटे लेकिन सम्राट अशोक ने वहां कोई दावत नहीं दी उसकी वजह उन्होंने बौद्ध पुजारियों को इकट्ठा किया वे पुजारी शांति के पाठ पढ़ाने के लिए जाने जाते थे उन्होंने सम्राट अशोक के साथ कई दिन अकेले बिताए फिर एक दिन सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों की बैठक बुलाई क्योंकि सैनिक बहुत सारे थे इसलिए हम सब महल के बाहर एक छोटी झोपड़ी एक छोटी पहाड़ी के नीचे मिले मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा शायद आज सम्राट अशोक मुझे मगध का सबसे युवा जनरल नियुक्त करेंगे सैनिक को आपने बड़ी वफादारी और साहस से काम किया है सम्राट अशोक ने शुरू किया लेकिन अब मुझे किसी सेना की जरूरत ही नहीं है सैनिकों ने आपस में कुछ गुप्तगु की जनरल थालिक सम्राट अशोक को देखते रह अब हम कोई और राज्य नहीं जीतेंगे सम्राट अशोक ने कहा इसकी बजाय आपको पेड़ों और फलों के बाग लगाने के काम में लगाया जाएगा आप लोग अब से कुएं और सड़क बनाएंगे कुआं खोदना या पेड़ लगाना कोई बड़ी इज्जत या शुभ की बात नहीं थी सम्राट अशोक ने कहा अब से मैं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा मैं सभी लोगों के लिए यहाँ तक की निचली जाति के लोगों की भलाई के लिए भी काम करूंगा सेना के लोग सेना के लोग यह सुनकर बहुत गुस्सा हुए सम्राट अशोक ने उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ उठाया। कलिंग में, के पास गया। इस कविता में एक, एक योद्धा लड़ाई में मानव जीवन की तबाही के लिए खुद को बुरा महसूस करता है तब एक देवता उस योद्धा के पास आता है और उसे कहता है की वो एक योद्धा बनने के लिए ही पैदा हुआ था उसे बिना किसी पछतावे के एक योद्धा का जीवन जीना चाहिए इसकी सीख यह है कि हम वो जीवन स्वीकारे जिसमें हम पैदा हुए सम्राट अशोक ने कुछ नहीं कहा। क्या सोच रहे थे यदि उन्होंने अन्य राज्यों को जितना जारी नहीं रखा तो उन्हें एक महान राजा के रूप में भुला दिया जाएगा और फिर भी फिर मैं भी कभी महान नहीं बनूंगा मुझे बगल में झाड़ियों में शोर सुनाई दिया पत्तों के बीच से एक चेहरा मुझे दिख रहा था मैं अपनी ढाल उठाई और अपने चेहरे को देखा लेकिन अब मुझे एक सुंदर बहादुर लड़का नहीं दिखा मुझे एक झूठा और स्वार्थी लड़का दिखा सम्राट अशोक वेद ने कहा मुझे लगता है कि तुंगर आपसे कुछ कहना चाहता है जब मैंने कुछ नहीं कहा तो वेद ने अपनी बात जारी रखी तुंगर एक जनरल बनने योग्य नहीं है वो अशुद्ध है उसने एक अछूत लड़के को छुआ है दूसरे सैनिकों ने लंबी सांस भरी सम्राट अशोक के चेहरे का भाव नहीं बदला मैंने तुंगर और नंदी को एक छोटे लड़के को चट्टान पर गिरते हुए बचाते गिरने से बचाते हुए देखा पर वो छोटा लड़का एक अछूत था वेद ने समझाया सम्राट अशोक गुस्से में हमारी ओर है नंदी मेरे पीछे छिप गया लेकिन मैं एक जनल की तरफ ऊँचा और सीधा खड़ा रहा यह रहा वो अछूत लड़का वेद ने बिना देखे उस लड़की को इशारा किया सम्राट अशोक ने लड़के की ओर देखा झाड़ी के नीचे से बाहर आओ उन्होंने आदेश दिया छोटा लड़का झाड़ी में से रेंगता हुआ बाहर निकला उसके बाल पत्तों से ढके हुए थे और उसका चेहरा गंदा था क्या यह कहानी सच है सम्राट अशोक ने पूछा लड़के ने सम्राट अशोक की तरफ नहीं देखा उसे पता था कि उच्च जातियों के लोगों से बात करना गलत था सम्राट अशोक लड़की के बगल में घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने उसके कंधे को छुआ जनरल तालिक सम्राट अशोक को रोकने के लिए दौड़े लेकिन सम्राट अशोक ने जनरल को दूर हटा दिया मैं बौद्ध हूँ जातियाँ आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती फिर सम्राट अशोक वापस लड़की की ओर मुड़े क्या यह सच है उन्होंने पूछा छोटे लड़के ने हाँ में सिर हिलाया सम्राट अशोक ने लड़के का सिर थपथपाया फिर वो मेरी तरफ मुड़े मुझे उसके अछूत होने का नहीं पता था मैंने समझाया सम्राट अशोक ने नंदी को देखा क्या तुम्हें तो पता था नंदी ने सिर हिलाया हाँ मुझे पता था लेकिन मैं उसे मरने नहीं दे सकता था सम्राट अशोक मुस्कुराए नंदी वास्तव में बहादुर है वह सच में एक हीरो है मुझे बहुत गुस्सा है और मेरा क्या मैंने ही उन दोनों को बचाया और मेरा क्या वेद ने जोड़ा क्या मैं सच बोलने के लिए पुरस्कार के लायक नहीं हूँ तुमने सच कहा सम्राट अशोक ने कहा लेकिन तुमने गलत कारण से सच बोला फिर सम्राट अशोक ने मेरी तरफ देखा हाँ तुंगर तुमने उन्हें बचाया और कभी कभी अच्छा काम खुद में अपना पुरस्कार होता है फिर सम्राट अशोक मुड़कर नंदी को अपने साथ ले गए नंदी ने मुझे पीछे देखा तुम हमेशा मेरी नजर में एक जनरल रहोगे तुम्हार और हम तुम हमेशा दोस्त बने रहेंगे नंदी अब मेरा पिल्ला नहीं था उसे देख मैं मुस्कुराया अचानक हमने अपनी जगह बदल ली थी कभी वो मुझे नहीं निहारता था अब मैं प्रशंसा से उसे घूर रहा था हाँ हम हाँ, हमेशा दोस्त बने रहेंगे और मुझे पता था कि यह सच था मुझे नंदी से बहुत कुछ सीखना था शायद किसी दिन मैं जनरल बनने लायक पर्याप्त सीखूंगा प्राचीन भारतीय धर्म हिंदू धर्म प्राचीन भारत का प्रमुख धर्म था हिंदू लोग जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे धर्म शक्ति और व्यवसाय के आधार पर चार जातियां या वर्ग में वर्ग थे प्रत्येक जाति के पास जीवन जीने के लिए नियम कानून थे प्राचीन हिंदू लोग कई देवताओं में भी विश्वास करते थे बौद्ध धर्म की शुरुआत प्राचीन भारत में लगभग 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध नामक एक युवा राजकुमार से हुई गौतम बुद्ध ने मानव दुख का हल खोजने के लिए अपना शाही घर छोड़ दिया बुद्ध ने पाया कि इच्छा ही मानव दुख का कारण थी सभी इच्छाओं को छोड़कर खुशी पाई जा सकती थी बुद्ध की शिक्षा का पालन करने वाले लोगों ने सती जीवित प्राणियों के लिए शांति और सम्मान का अभ्यास किया प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे करके फैलता गया सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने पूरे भारत में मिशनरी दूतों को भेजा इन मिशनरियों ने बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया इन मिशनरियों को चीन और अन्य एशियाई राज्यों में भी भेजा गया बहुत से लोग बौद्ध धर्म का पालन करने लगे हिंदू धर्म ने भी कुछ बौद्ध विचारों को अपनाया बौद्ध और हिंदू दोनों ने एक दूसरे के धर्मों का सम्मान किया और शांति से रहे जैन धर्म भी बहुत प्राचीन है वो भी भारत में ही शुरू हुआ था जैन धर्म ने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को प्रभावित किया प्राचीन जैन धर्म का मानना था कि लोगों को सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है समाप्त